शिवपुराण वायवी संहिता उपमन्यु कहते हैं यदुषदन दीपदान के बाद और नैवेद्य निवेदन से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करें यहाँ शिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सद्यो जात पर्यंत तथा हृदय से लेकर अष्ट पर्यंत का पूजन करें ईशान में पूर्व भाग में दक्षिण में उत्तर में पश्चिम में आग्नेय कोण में कोण में कोण में वायव्य कोण में फिर कोण में तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावरण अथवा मंत्र संघात की पूजा बताई गई है या हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत अंगों की पूजा करें। इनके बाह्य भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का दक्षिण दिशा में यम का पश्चिम दिशा में वरुण का उत्तर दिशा में कुबेर का ईशान कोण में ईशान का अग्नि कोण में अग्नि का नैत्य कोण में का, वायव्य कोण में वायु का नैत्य और पश्चिम के बीच में अनंत या विष्णु का तथा तो ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा का पूजन करे कमल के बाह्य भाग में बद्र से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वरों के सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें यह ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव और महादेवी की ओर दोनों हाथ जोड़े देख रहे हैं फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नम पदयुक्त अपने अपने नाम से पुष्पोच्चार समर्पण पूर्वक उनका क्रमशः पूजन करें यथा इंद्रायणम पुष्पम समर्पयामि इत्यादि इसी तरह गर्भावरण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करें योग ध्यान होम जप बाह्य अथवा आभ्यंतर में भी देवता का पूजन करना चाहिए इसी तरह उनके लिए छह प्रकार की हवि भी देनी चाहिए किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी खीर दथी मिश्रित अन्न गुड़ का बना हुआ पकवान तथा तथा से से से से किया हुआ भोज्य पदार्थ, में से एक या अनेक को नाना प्रकार के के व्यंजनों संयुक्त गुण और से संपन्न करके नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए, साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोचना चाहिए पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए लाल चंदन और पुष्प वाषित अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े खैर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों के बने हुए बीड़े, शिलाजीत का चूर्ण सफेद चूना जो अधिक रूखा या दूषित न हो कपूर कंकोल नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ट अथवा उसका चूरा कस्तूरी कुमकुम रस होने चाहिए, फूल वे ही ही चढ़ाने चाहिए चाहिए, जो सुगंधित पवित्र और सुंदर हो, गंध, रहित, गंध वाले बासी तथा स्वयं टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए भूषणों में विशेषता वे ही अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए तथा विद्वन् मंडल के समान चमकीले हों ये सब वस्तुएं कपूर गंगुल अबूर और चंदन से भूषित तथा तो पुष्प समूहों से सुवासित होनी चाहिए चंदन अगरू कपूर सुगंधित काष्ट तथा तो गोंगुल के चूर्ण घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है